श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जना पिचय कुम गजेनायण कुमार गजेन्द्रनायण भूप अत्र भूचबिहारराजपरिवार केशवचंद्रसमु कुमरनपेन्द्रनाराणप से आत्मीय परिवर्तनी काले केशवचंद्रसितया क्या सावित्री सह सावितत्र्या्याणय अभूत एका एककाश्तुतराशतमें ख्रीटवर्षे नृपेन्द्रनाराण से महापोतेन सह केशवचंद्रेन तथा तत्चर तथ सह दक्षिणेवर गथा श्री प्रभो पूत संगम लब्धवा तंगलभद्रोचिवेश्शि सामचकर्ष कुमार कुमारर सिंह श्रीरामकृष्णस विशेषारागी नानकमागी शिखभक्त दक्षिणेशरका उत्तरतःर्वीय विस्फोरकर्माणशालाखसैनिका अधस्तन अधीक्षक हाबील दार इख्य हातीत। कुयार सिंह महोदय श्रीरामकृष्ण प्रति गुरुनानकिया भक्तिदय स्म तथा प्रायश हैभो पूत संगम लब्धुम आयाम श्री प्रभु अस्म विशेष स्नेह बिभरती स्म कुर्ंग महोदय साधुभोजन कालेुमती स्म श्री प्रभु अभी सानंद स्म कृष्णकिशोर कृष्ण कृष्णकिशोरभाचार्य अय अड़ियाद निवासी सदाचार्यष्ठ राम भक्त साधक तथा श्री श्री प्रभो गृह भक्त आसी श्रीरामकृष्ण तस्े आध्यात्मरामण पाठ श्रोत जाति स्म तरह रामना शिवनाभी विश्वास आसी वृद्धे वयसी पुत्रशोकन कातर सेगवद विश्वास अख्यत आसी कृष्णद हिंदू प्या्रयटवातापत्रक ख्यानामा वाग्मी तथा राजनीतिवीतन्मकताकड़ाया पिता ईश्वरचंद्रपाल कृष्णदास दक्षिणेशर कालीरे श्री प्रभो दर्शन कृष्णन अयंको रसीको ब्राह्मण आसी अस्म बलराम मंदर श्री प्रभो संस्पर्शते श्री प्रभु एतम रचिकता पिहृत ईश्वर मगे उपसर्पण उपदेदी दिद, उपदी दीत कृष्णमयी कृष्णमयी वसु बलराम वसुमहोदय से बालिका कन्या साधन पाप पुरुष श्री श्री प्रभु विवध्य उपाय प्रलुद्धवाभुण मतरी आहूतायां माता भुवनमोहूपेण दर्शन ददाऊ तस्ूप कृष्णमयारूप सदृश्रभु उल्लिख लेख कृष्णमय्या पितृगे श्रीरामकृष्ण से बहुवार शुभागमनशा कृष्णमय्याभो संस्पर्शाप्यम अभूत श्री प्रभु कृष्णमय्या विशेषेण स्न्य स्म केदार केदारनाथचट्टोपाध्याय श्री प्रभो विशेषकृप्राप्त गृह शिष्य हालिशहरवासि केदारनाथ से आदिवासों ढाकायां स सर ढाकायाँ सर्वीय कार्यालय एकाउंटेन्ट आई पारिगणक पद कर्म कौती स्म अशीतुतराष्टादतमें ख्रीटवर्षेभो दर्शन लेबे केदारनाथ प्रथम जीवन समाज करता भजा सजकर्ता भजन नवरस प्रभृतिषु विधु संदेश कृतवान तथा अतते दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्णश सकायाँ निवासकाल श्री श्री विजयकृष्णगोस्वाम सह श्रीरामकृष्ण तस् चर्चा स्म कर्मस्थला ढाका कलिकगम्य दक्षिणेशरे श्री प्रभो समीपमें अगछत श्री प्रभु नरेंद्र नरेन्द्रनाथन सह केदारनाथ नाना ना विशेषु तर्कसन अत्यम आनंदम उभुगते स्म केशवकीर्तनीया ईशान मुखोपाध्यामकृष्ण सह अस्य प्रथम साक्षात्कार अभवत तद्दी सा सीरामकृष्ण की श्रवायास केशवचंद्रसन कलिकता सेन सनवशे जन्म पिता प्यारी मोहन सेनह माता सुंदरी देवी सारदांदरीदेव सप्तचाशदुतराशतमें ख्रीष्टवर्षे महर्षिदेव्रनाथ परिवर्तनी काले ब्रह्म सामने नेता तथा नव विधान ब्रह्म सज से प्रतिष्ठाता केशवचंद्रसन प्रणीता ग्रंथ सत्यश्वास जीवनों जीवन वेद साधु समागम साधुसमगम दैनिकाथना महोत्सव इंडिया इंडिया संहिता नवसंहिता इत्यादय परमहंसर उक्ति इख्य से ग्रंथ सेकलक श्रीरामकृष्ण विशेषस्नेहधन्य केशव विषय श्रीरामकृष्ण सेख्याता उक्ति केवल केशव सेलवक्ष निमग्न श्री श्रीप्रभु सह प्रथम साक्षात्कार पंचस्युत्राष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे जयगोपाल सद्यानवाटिकायां एक कालतः उभय मध्ये निविडाया अंतरंगता सरंभ पंचस्युत्राष्टादतमें ख्रृष्टवर्षे इंडियान मिरार्वार्तापत्रे स प्रथमत श्री प्रभो विषय प्रकाशित एतद एव सामान्य मनुष्य सीधे श्रीरामकृष्णस प्रथम प्रचार है केशव से कमलकुटीर इख्यन विक्टोरिया इंस्टिट्यूशन गृह श्री प्रभु कतिन बारा शुभागमन तथा अत्रीरामकृष्णी प्रथम आलोकचि गृहत अत्यधिकश्रम वास्तव भगनस्वास्थ्य अभूत त अस्वस्थताप्य श्री, श्री प्रभु तस्हम अगछत केशवचंद्रे प्रयाणवाताशम्य श्री प्रभुमर्मा हमू के केशवस श्रीमती शारदांदरीदी नवाधिकादे ख्रीट वर्षे गरीफास्थ वास कलकाता कलुटोलायां त्र्यशीतुतराष्टादतमें ख्रीष्ट वर्षे सार्कुला रोड स्था अवस्थित कमलकुटी इदीन विक्टोरिया इंस्टिट्यूशन श्री प्रभो दर्शन लरीवर्तने काले दक्षिणेशर कचन वान्न श्री प्रभो थ दर्शन करशव उपरमाद अनतर शोकाचुरा शासुंदरी प्रभु नानाधोपदेशन तथा संगीतादीना सांती स्म शुंदरीदेवी अभो अतिशयभक्ति आदधति स्म तथा श्री प्रभु अभी तस् भक् प्रशंसा कौती स्म कौनगर गायक हुगली मंडल से कौन नगर निवासी कचन उच्चांग संगीत का गायक दक्षिणेशरे श्री प्रभु नाध कालोयातिवित अकोत् छिरोदिदचंद्रमि थीरोद श्रीरामकृष्णश बालको भक्त कथा प्रणेत महेन्द्रनाथगुप्त छात्र श्री प्रभोत्यागी सन्ता स्वामी सुबोधानंदध्यायी शिरोद विषय श्री प्रभु अत्युच्चाभि अत्युच्चाभिप्रा पोषय स्म तथा तस्तम स्नहति स्म शिरोद य स मस्टर महोदयाय निर्देशम ददिरोद श्री प्रभो विशेषारागी भक्त आसी अस्वस्थता दशायां श्री प्रभु यदा काशीपुर अवतिषति स्म तस् काले क्षिरोद्री प्रभो समीपम नियता गतायात कर स्म क्षुदीरामचट्टोपाध्याय अ भ्रीयुक्त मणिक रामचट्टोपाध्याय ज्येष पुत्र तथा श्रीरामकृष्णे पिता वासस्थरे ग्रा क्षुदीराम से पत्नी चंद्रमणिदेव क्षुदीरा अत्यंतर्मरायण निर्भीक सत्यप्रिय च आसी श्रीयुक्त क्षुदराम वय प्राप्त साकम अर्थकार कल्याण क्याचिद विद्या पारदर्शिता लग्धवा न वेत् न जाये परम सत्यनिष्ठा सतोष क्षमा त्याग इद ये गुण सब ब्राह्मण से भाव सिद्ध स्यु कथ्य से तक गुणाधिकारी आसा रामचंद्रम प्रति भक्ति तस्वेषण प्रकाशिता आसी तथा स नृत्यकृत संध्या वंदना साम्य प्रत्यम पुष्पयन रघुवीर पूजाते जलग्रहण कौती स्म निष्ठाया तथा सदाचारस्य सदाचार सेमवासीन तस्मै विशेष भक्ति सम्मा चुवानी स्म प्रवाद अस्त सत्यनिष्ठा हेतु प्रजापीड़को भूस्वामी छुदिराम सर्वस्वा स्वग्रा बहिस्कृत सत्यरक्षाई क्षति स्वीकार अभी एकचार अविचारम चुदीराम स्वीकृत श्री श्री प्रभो जन्मच्विंशाब्दे गया क्षेत्रे पितृपुरषा उद्देश्य पिंडदादनतुतिराम नवदुर्वादलश्याम से ज्योतिर्मय तनुष्क स्वप्ने दर्शन करतव तथा पुत्रूपेण क्षुतिराम से गृहे तरह जन्मग्रहण कर तस्य सेवा विषय ज्ञातवा श्रुधिराम से जीवन से बहुषु वितु तभीरध्वास से तथा भगवत् पिचय प्राप्य एक अभीष्टदेव श्रीरामचंद्रपेण तस्में दर्शन दत तथा तस्मा सैवाग्रहण से अभिलाषा ज्ञाप्य स्म स्वप्नर्देशानुसार रघुवीर दुग्भिराख्य शालाग्राम शिला तथा गृहदेव प्रतिप्य निपूज कर्तम आरभे क्रमश श्युतिराम से हृदय शाति सतोषा तथा ईश्वर निर्भरता निरंतर प्रभव स्म तथा तस् सौम्यश्रा मुखदर्शन ग्रामवासीन ऋष इव तस्वी श्रद्धा चर्म प्रवृत्ता तर देभक्तिशी ग आस एक बहुदूर मगम अतिक्रम्य अकाले नूतन बिल्वपत्र गंतव्य तो गमनम स्थलगमन कृत्वा गृहम प्रत्यार्त तथा बिल्वपत्र बिल्वपत्र्वारा शिवपूजा परीतिम ले बाधर यदा सप्तवर्षवयस्क तद विजयादशमी दिनेराम देहत्यागकार पिणते वयसी अभी श्री प्रभु भक्बृंदसमीपे अतरा अतरा पिता सुधिराम से धर्मनिष्ठायामण कौती स्म खड़गस निनंद वंशी गोस्वामी स्टार थ थी थीएटार्ट रंगाल चैतन्यलीला दर्शन काले सी सा प्रभु साक्षात्तवा श्री प्रभु तं प्रति स्ने व्यवहार करतीम अयम अति महां पंडित तथा अस पिता अमो भक्त आसी पिता श्यामसुंदर से प्रसाद द्री प्रभो सृतवा खेलातचंद्रघोष जन्मकलिकाथुरिया घाटायाँ विशिष्टो दानशीलो भूस्वामी दीर्घकाताचारक जस्टि ऑफ दि पीस तथा था सनातनरक्षणिया सभा विशिष्ट सदस्य कारिकाता आसा काता धर्मतलास्थने तन्नामाच्चांगलीय अस्ति अस्थे घोषा सबन आमंत्रणा त्र्यशीतुत्तराष्टादतम से ख्रीष्टवर्षा जुलाई मसल से एक अहने श्री प्रभु कतिपयक्तिसलादोष से गृह चक्रे तथा भगवत भगवद विषयकलाप